हम अच्छा दुस्तो एक बात तो बताू क्या तुमने तोता देखा है हम अच्छा बताओ तो तोता कैसे बोलता है सब बताओ तोता कैसे बोलता है तैं तैं तैं हाँ हाँ हाँ तो बताओ आज मैं तुम्हें इसी तोते का एक गीत सिखा रहा हूँ तो दोस्तो इस गीत के शब्द इस तरह है ध्यान से सुनना कुतर कुतर मीठे फल खाता फिर टैं टैं टैं राक सुनाता क्योंच लाल है कंठी संग हरे हरे है सुन्दर पंग मुझको सब कहते हैं मिठ्टू बबलू बिल्लू बंटी बिट्टू रट रट रट रट रट रटता रट जाता इसी लिए रट्टू कहलाता हम तो दोसो इन ही शब्दों को सुनो इस गीत में आराव आओ मैं तुम्हें इस गीत के शब्दों को याद करा दूं हम्म पहले मैं बोलूंगा और मेरे बाद तुम सब बोलना लेकिन दोस्तों एक साथ तो फिर शुरू करते हैं कुतर कुतर मीठे फल खाता कुतर कुतर मीठे फल खाता फिर टें टें टें राग सुनाता फिर टें टें टें राग सुनाता चोंच लाल है कंठी संग दोस्तों एक साथ बोलो ना चोंच लाल है कंठी संग हरे हरे हैं सुंदर पंख हरे हरे हैं सुंदर पंख मुझको सब कहते हैं मिट्ठू मुझको सब कहते हैं मिट्ठू बब्लू बिल्लू बंटी बिट्टू बब्लू बिल्लू बंटी बिट्टू रट रट रट रट रटता रट रट रट जाता रट रट रट रट रटता जाता इसीलिए रट्टू कहलाता हम तो दोस्तों अभी तुमने तोते के इस गीत के शब्द बोले अरब इन्हीं शब्दों को तुम ताल में बोलो हम दीदी आई हुई हैं दीदी ताल में यही शब्द बोलेंगी और जैसे दीदी यह शब्द बोलती हैं वैसे ही तुम भी बोलने की कोशिश करना हम तो आइए दीदी कुतई कुतई मी फल खाता कुतई कुतई मी फल खाता पुतर पुतर पर कुतरनी ठे फल खाता कुतर कुतरनी ठे फल खाता फिट टे टेरा सुनाता फिट टे टेरा सुनाता फिट टे टेरा सुनाता फिट टे टेरा सुनाता चोंच लाल है कंठी संग चोंच लाल है कंठी संग चोंच लाल है कंठी संग चोंच लाल कंटी संग हरे हरे है सुंदर पंख हरे हरे है सुंदर पंख हरे हरे है सुंदर पंख हरे हरे है सुंदर पंख मुझको सब कहते हैं मिट्ठू मुझको सब कहते हैं मिट्ठू मुझको सब कहते हैं मिट्ठू मुझको सब कहते हैं मिट्ठू बबलू बिल्लू बंटी बिट्टू बबलू बिल्लू बंटी बिट्टू बबलू बिल्लू बंटी रट रट रट रट रट रट ता जाता रट रट रट रट ता जाता रट रट रट रट रट ता जाता रट रट रट रट रट ता जाता इसीलिए रट्टू कहलाता इसीलिए रट्टू कहलाता इसीलिए रट्टू कहलाता इसीलिए रट्टू कहलाता क्यों दोस्तों मजा आया ना आरव इनी शब्दों को तुम दीदी के साथ गा कर याद करो हम पहले दीदी गाएंगी और उसके बाद तुम सब गाना लेकिन हा दोस्तो एक साथ आईए दीदी फल खाता पुतर कुतर मीठे फल खाता पुतर कुतर मीठे फल खाता थे थे थे क्यों दोस्तों याद हुआ ना ये गीत और लो अब तुम पूरा गीत सुनो और गाने की कोशिश करो कुतर कुतर मीठे फल खाता हुतर कुतर मीठे फल दोस्तों आज तुमने सीखा तोते का गीत क्यों दोस्तों याद हुआ ना हम्म अच्छा भाई आज तुम सब इस कार्यक्रम के बाद इस गीत को गाने की कोशिश करना दोस्तों क्यों ना इस गीत के शब्दों को एक बार फिर दोहरा लिया जाए तो भाई पहले मैं बोलता हूं और मेरे बाद तुम सब बोलना हम्म तो बोलो कुतर कुतर मीठे फल खाता फिर टैन टैन टैन राग सुनाता चोंच लाल है कंठी संग हरे हरे हैं सुन्दर पंक मुझको सब कहते हैं मिठु बबलू बिल्लू बंटी बिट्टू रट रट रट रट रट रटता रट रट रट जाता इसीलिए रट्टू कहलाता कुतर कुतर मीठे फल खाता फिर टें टें टें राग सुनाता चोंच लाल है कंठी संग हरे हरे हैं सुन्दर पंक मुझ को सब कहते हैं मिठु बबलू बिल्लू बंटी बिट्टू रट रट रट रट रट रट रटता रट रट जाता Isí lié rattu quellata. Hmm, ara, s'ab que ho,